सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और खास करके सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं जो सिक्सटी प्लस हैं उनको बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज के इस शो में हमारे साथ जयपुर से प्रभु जी है जिनसे हम लोग बातें करेंगे और ये एटी रनिंग है अस्सी साल के हो चुके हैं और फिर भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं तो वो रहस्य क्या है वो हम लोग जानेंगे उन्हीं के द्वारा तो आप सभी की तरफ से प्रभु दयाल जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद थैंक यू रेडियो मधुबन में आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> जी प्रभु दयाल जी बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन आपको सलाम करता है कि इस उम्र में भी आप अपने जीवन के पड़ाव में अच्छी तरह से आना जाना कर रहे हैं ट्रैवलिंग कर रहे हैं यात्राएं कर रहे हैं और साथ ही साथ एक अच्छे संस्थान से जुड़कर सेवाएं भी कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि अगर अस्सी साल का आपका उम्र अब है तो सेवेंटी सेवेंटी फाइव पहले अगर पीछे चले जाते हैं तो उस समय का जो आपका स्कूलिंग था वो कैसा था आप किस गांव में पढ़े आपका परिवेश क्या था सराउंडिंग क्या था वो थोड़ा सा बताइए मैं जयपुर ज़िले के ग्राम जालसुर में जन्म हुआ मेरा और वहीं पे हमने पढ़ाई की पांचवी तक पढ़ाई की लेकिन घर की परिस्थित होने से आगे पढ़ नहीं पाए उसके बाद में हम गांव से छः किलोमीटर दूर जाकर के हमने सिक्स क्लास में एडमिशन लिया और वहाँ से हम गांव से पैदल ही जाते थे और वहाँ से आते थे फिर कोई परिस्थिति होने की वजह से मैंने वहाँ पर एट्थ क्लास के अंदर पढ़ाई छोड़ दी थी उसके बाद के अंदर पहले के ज़माने में शादी ब्याह जल्दी हुआ हुआ करता था तो मेरी चौदह साल की एज में ही घर वालों ने शादी कर दी शादी करके फिर मेरे को कलकटा भेज दिया अच्छा कलकत्टा क्यों भेज दिया कलकटा धंधा कमाने के लिए बिजनेस बिजनेस के लिए वहाँ पर पहले से मेरे चाचा वगैरह रहते थे तो मैं वहाँ पर चला गया वहाँ जाकर के मैंने दो साल वहाँ पर रहा उसके बाद में वहीं से मैंने मैं भक्ति बहुत करता था शुरू से ही तो वहाँ से ऐसा लगा मेरे को तो मैं वहाँ से एक तरह से वैराग्य मेरे को हो गया तो मैं वहाँ से यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर वहाँ आ गया वहाँ आकर के टेलीफोन नहीं थे वैसे मैसेज करवा दिया कि शेष भाई मैं तो वहाँ से सब काम काम काज छोड़ करके और मैं हरिद्वार में आ गया हूँ और यहाँ पर जय जै, गया जय जै, दयाल जी गोविंदा जी हनुमान प्रसाद जी पौधदार उनके सानिध्य में मैं अब यहीं रहूँगा मैं हाँ। अभी गाँव <laughs> नहीं आऊँगा अच्छा। तो घर वाले वितलित तो हो गए हाँ। और फिर किसी को भी मैंने वो छुपाया नहीं वहाँ मतलब मैंने एड्रेस दे दिया ऐसे ऐसे मैं वहाँ पर इस के अंदर रहता हूँ तो वहाँ से गाँव से फिर मेरे भाई और मेरे किसी साथी ने लेकर के वहाँ पहुँच गए हरिद्वार पहुँच गए ऋषिकेश वहाँ से फिर मुलाकात हुई कि तो उन्होंने कहा भाई चलो आप तो मन कर मैं तो अब नहीं जाऊँगा क्योंकि शादी हो गई एक बच्चा हो गया चलो ठीक है तुम तुम्हारे रहो मैं मेरा यहाँ रह करके मैं तो अपना ये वैरागी जीवन जीऊँगा जीवन ए परमात्मा को याद करूंगा और यहाँ अपना जीवन सफल करूंगा। हम्म तो वो नहीं माने कि चलो ठीक है आपका ऐसा ध्यान है तो आप एक बार तो हमारे करने से चलो हम्म तो फिर मैं उनके आग्रह से हैं चलो माता पिता थे भाई मन को चलो उनको तकलीफ न हो इसलिए मैं वहाँ पर गांव में चला गया फिर वहाँ जा के उसी में व्यापार में वहाँ लग गया किस टाइप का व्यापार करते थे आप गाँव में तो हमारा जो पहले का पुराना लेन देन का है ये दुकानदारी है मतलब क्या किराने का है गाँव में तो ये चलता था पहले वही वही करने लग गया और ये कलकत्ता में जो आप गए थे वहाँ पर किस टाइप का बिजनेस होता था वहाँ तो कलकत्ता में तो हमारी शॉप थी किस टाइप की शॉप शॉप थी इसमें जिसमें हम आ, ये किराने की शॉप थी उसके अंदर आटा दाल चावल चीनी वगैरह सभी भी बेचती थी और एक चक्की एक चक्की थी जिसमें आटा पिसाई होता है तो हम आटा चक्की की पिसाई की दुकान पे रहता था और वहाँ से फिर मैं उठ करके सुबह चार बजे मॉर्निंग में गंगा जी में स्नान करने के लिए जाता था आठ बजे वापसी आकर करके दुकान खोलता था बाद में खाना खा करके बारह बजे फिर दुकान बंद करके फिर मैं कोई भी महात्मा का कहीं मैं इसको मैसेज मिलता वहाँ जाकर के फिर मैं कथा वगैरह जो भी सुनता था सुनता था फिर शाम को छः बजे आ के मैं दुकान खोलता था ऐसी मेरी वो लाइफ बड़ी अच्छी क्या और बड़ी मज़े से व्यतीत होती थी अच्छा बचपन में आप किसको मानते थे किस भगवान को मानते थे और किसकी पूजा करते थे राम जी को श्री राम जी श्री राम जी को तो बचपन में जो आप कहानियाँ वगैरह सुना करते थे कथा सुना करते थे तो उसमें राम जी के बारे में कौन सा एक प्रसंग जो आपको मन को लुभा देता था या अच्छा लगता था एक तो ये था कि एक तो मर्यादित होकर के जी जी भगवान राम ने मर्यादा में रह करके अपना जीवन जिस ढंग से व्यतीत किया वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि आदमी मर्यादा में रहता है तो सब कुछ उसके अंदर आ जाता है और उनमें जो एक भाईचारे का जो स्नेह था वो एक बड़ा ही अनोखा था जैसे कि भक्त मिलाप का था उसके अंदर किस प्रकार से उन्होंने उसके लिए किया फिर उसके भरत के माता जो थी राम के लिए कैसा उसने किया वो भी एक उदाहरण था तो वो भी एक दिन में ये लगता था देखो वो सोतेली माँ जिसको मैं सोतेली बोलता हूँ सोतेली माँ तो उसके लिए क्या कितना किया उसको बनवास में भेजा उनके लिए कितनी रत्ना की कितना षड्यंत्र रचा और एक वो भाई राम जिसने भरत के लिए है सब कुछ किया उसने इतना त्याग किया जो एक वो भी एक आज के उदाहरण पेश करता तो. है वह तो ये मेरे को राम जी का बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो उनका जो मर्यादित में रह करके उन्होंने जो भी वर्क किया ए मेरे को ये ऐसा लगता था कि अपन भी मर्यादा में रह कर अपना जीवन व्यतीत करें तो वो सबसे एक उदाहरण फेस होता है वैसे तो सभी मेरे को कृष्ण जी का और का सभी शंकर जी का शिव जी का उनका सब का चल लेकिन भक्ति के अंदर मेरा शुरू से ही जो था बहुत बड़ा रुझान था अच्छा जिस एरिया में आप रहते थे, थे कलकत्ता में वहाँ का जो सिचुएशन है वहाँ क्या क्या था उस समय उसमें जो वहाँ पर मोबिडन एक तो ज़्यादा थे हम पार्क सर्कस एरिया के अंदर रहते थे वहाँ मोबिडन ज़्यादा थे लेकिन वहाँ से फिर थोड़ा वो जो मारवाड़ी था आपने वो थोड़ा दूर पड़ता था लेकिन वहाँ तो हम जैसे सामान वगैरह लाने के लिए ट्राम वगैरह ही थी क्या उसी में हम जाते थे बसें थी ट्रामों में जाते थे और वहाँ से हम सामान वाम ले आते थे लेकिन मैं जहाँ रहता था वहाँ पर मोबिडन भी ऐसे थे उसके में बहुत अच्छे भी थे लेकिन उनका वातावरण मेरे साथ के जो व्यवहार रहा वो बहुत ही अच्छा रहा उसके तो। मेरे को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो पाई अरे आज आज वापस कभी गए थे क्या उसके बाद कलकत्ता उसके बाद में वैसे मेरे बहनोई वगैरह वहाँ पर रहते हैं है? तो वैसे आना जाना होता ही रहता है तो अभी का जो मौसम है या अभी का जो माहौल है वहाँ क्या क्या परिवर्तन आया हुआ है वहाँ तो अब तो बहुत चेंज हो गया क्या क्या चेंज हुआ है अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया वहाँ पर जैसे यहाँ भी चेंज हो गया वहाँ तो बहुत ही वातावरण भी बदल गया वहाँ का एक तो स्नेह प्यार जो पहले मिलता था वो आजकल नहीं रहा हुआ पहले तो मान लो जिसके हम मकान में रहते थे किराए वगैरह से है? उन लोगों का मोबिडन थे ज्यादा उन लोगों का स्नेह आदमी के लिए इतनी दी जान देते थे किसी प्रकार की तकलीफ वो कहते थे पहले जो भी कुछ होगा यहाँ गड़बड़ होगा वो पहले हमारे लिए होगा आप तो हमारे बच्चे हो भाई आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की आँस नहीं आएगी लेकिन आज जो वातावरण है वो वैसा नहीं है अब तो एक दूसरे को खाने को दौड़ता है दूसरे अपना स्वार्थ का स्वार्थ का वातावरण हो गया वहाँ पर हुँ? हुँ। और खाने पीने का भी बहुत चेंज हो गया उसमें अपने तो बहुत परिवर्तन भक्ति गीत वगैरह अगर आप भजन वगैरह करते थे या सुनते थे तो कौन सा एक गीत जो भजन या फिर कोई भाव आपको अच्छा लगता हो तो उसके बारे में बताएँ बस मैं तो इसलिए राम जी का इनमें ज़्यादा रहता था भगवान भक्त के बस में होते आए ये।, ये बड़ा अच्छा है भगवान है वो भक्त भक्त है भगवान को भी बस में कर लेता था अच्छा हुँ? अच्छा हुँ? <laughs> ये पहले क्या तो होता था उदाहरण भी था ना जैसे नारद जी थे क्या हनुमान जी थे भक्त थे लेकिन हाँ। भगवान राम को उन्होंने अपने बश में करके रखते थे हाँ। सबरी थी हैं वो भी भक्त थी मेरा थी वो भी भक्त तो भगवान कहाता है कहावतः गीत भी है नहीं तो भगवान भक्त के बस में होते हैं थोड़ा सुनाइए बस थोड़ा उसमें नहीं आता <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं प्रभु दयाल जी से और आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है तो जिस तरह से बचपन से ही इनका भक्ति में काफ़ी रुझान था और भक्ति करने में आ, सवेरे जो है पाँच बजे चार बजे उठकर ये आ, जो है स्नान करके अपनी भक्ति में लीन रहते थे और बीच में जहाँ भी सत्संग होता था वहाँ पर जाके ये सत्संग भी सुना करते थे और राम जी के अच्छे भक्त थे तो आई आगे बढ़ते हुए जैसे कि अभी प्रभु दयाल जी ने एक भाव व्यक्त किया कि भक्त के वश में है भगवान तो ये बहुत ही प्यारा सा एक गीत है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा अभी आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कर रहो के वश में भगवान भगत के वश में भगवान भगत के वश में भगवान। एक छोटी सी बच्ची थी ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त वो हर साल वृंदावन जाया करती समय बीता वो थोड़ी बड़ी हुई लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा वो और बड़ी हुई उसकी शादी हो गई लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा यहां तक उसके बच्चे भी हो गए लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा भगत मुरली If I were you. महिला के बच्चों की भी शादी हो गई वो महिला अब डोकरी बन गई बहुत बुरी लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ पर जब धीरे धीरे स्वास्थ्य साथ छोड़ने लगा उसे लगा अगली बार वृंदावन जा पाऊ ना पाऊ तो एक अंतिम बार वह वृंदावन गई ठाकुर जी की एक पीतल की मूर्ति अपने साथ लेकर आती और दिन भर उस मूर्ति का हिलाल लाल लड़ाती भोग लगाती चंदन का लेप लगाती मक्खन का भोग लगाती दूध से नहलाती सुलाती डांटती दिन भर बस मूर्ति की ही सेवा करती ष्टमी का दिन था जन्माष्टमी का दिन दुर्भाग्य से उस डोकरी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी उसने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, अरे बहू आज मेरी तबियत थोड़ी सी खराब है एक काम करो मेरे लाला को दूध से नहला दो चंदन का लेप लगा दो माखन का भोग लगा दो और हा आज जन्मदिन भी है तो नए वस्त्र भी अब इतने सारे काम एक साथ बहू को झंझट सा लगा पर मां की तबीयत खराब थी इसलिए कह दिया ठीक है और तो डोकरी दूसरे कमरे में जाके आराम करने लगी काम बिना मन से करो तो वो कभी भी सफल नहीं होता जैसे ही बहू ने वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई कि मूर्ति हाथ से फिसल यहां मूर्ति गिरी कि वहां डोकरी को झटका सा लगा वो तुरंत बाहर आई उसने कहा बेटा ठीक है ना मुझे लगता है कुछ अनहोनी सी हुई है मेरा लाला ठीक है ना बेटे ने कहा हाँ माँ बस वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई थी तो मूर्ति हाथ से फिसल गई वापस उठा के रख दी है इतना सुनते ही तो डोकरी का कलेजा फूट गया वो जोर जोर से रोने लगी अरे मेरा लाला ठीक है ना अरे कुछ हो तो नहीं गया सासे तो नहीं रुक गये अरे जाओ डॉक्टर को लेकर आओ मेरे लाल का हाल तो दिखाओ अरे कुछ हो ना जाए वो जोर जोर से रोने लगे रोने लगे अरे कोई डॉक्टर को लाओ मेरे लाल का हाल तो दिखाओ बेटा कहता है कौन सा डॉक्टर पीतल की मूर्ति को चेक करने के लिए पर वो तो जोर जोर से रोने लगी आस पड़ोस वाले इकट्ठा हुए एक भाई ने पूछा अरे क्या हुआ है बेटे ने कहा कुछ नहीं वो तो बस मूर्ति हाथ से फिसल गई थी अब माँ कहती है डॉक्टर को लेकर आओ कौन सा डॉक्टर रहेगा पीतल की मूर्ति को चेक करने के लिए भाइयों ने देखा, उन्होंने कहा एक काम करो कोई भी डॉक्टर के पास जाओ और कह दो कि भैया डबल फीस ले लीजिएगा मेरी माँ पागल हो गई है आकर बस कह दीजिए मूर्ति ठीक है मूर्ति को कुछ नहीं हो को बात सही लगी गया बहुत डॉक्टरों के पास पर सब नट गए, फिर एक डॉक्टर से कहा, अरे भैया, चौबल फीस ले लीजिएगा, मेरी माँ पागल हो गई है आकर बस कह दीजिए मूर्ति ठीक है मूर्ति को कुछ नहीं डॉक्टर मान गया आया पर चेक करने से पहले से क्या कहता है में है भगवान भगत के वश में है भगवान भगत के वश में है भगवान अब वो डॉक्टर मूर्ति को हाथ में लेके चेक करने लगता है क्या चेक करता है बस नवस को टटोल कर वो डोकरी से क्या कहता है है कि नया नया डॉक्टर बना है क्या अरे वो कान में लगा के चेक करते हैं उससे तो कर अब अबी को स्टेटस का नाम तो पता नहीं था कहती है कान में लगा के जिससे चेक करते हैं उससे तो कर डॉक्टर को गुस्सा आया पर फीस ले रखी थी तो चेक करने लगा पसीना जम कर आया जो ही सीने से लगाया पसीना जम कर आया उसने कई बार चमत्कार को देखकर डॉक्टर वहां सब कुछ छोड़ वहां से भागने लगा अरे डोकरी कहती है बता तो सरी मेरे लाला को हुआ क्या है सब ठीक है ना मेरा लाला ठीक है ना तो डॉक्टर उस डोकरी से क्या कहता है नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है प्रभु दयाल जी जो एटी प्लस है वो हमारे साथ है अस्सी साल की उम्र में भी उनकी आवाज़ से आप समझ सकते होंगे कि वो कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं तो अस्सी साल के उम्र में भी आप कैसे अपने सेहत को ठीक रख पाते हैं क्या क्या दवाइयाँ लेते हैं या क्या तकलीफ़ है या किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं आपका यहाँ तक आने का जो सीक्रेट है वो क्या है मैं वैसे ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेता मैं मेरे खान पान में बहुत नियमित से रहता हूँ और साधारण खाता हूँ सात्विक भोजन करता हूँ बाहर का बाज़ार का खाता नहीं हूँ मैं और अभी खाली एक मामूली सा थोड़ा ये इसकी आमलोपलेस की एक वो आती है की साधारण वो खाली एक गोली में सुबह खाना खाने के बाद में लेता हूँ और अभी से मतलब दो साल से कुछ हाथ पाँव में दर्द होने की वजह से दो रोज़ से ये गोली लेता हूँ तो उस समय मेरा चलने फिरने में और मैं कोई किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है नहीं। और मैं परमपिता परमात्मा का उनमें मेरा पूर्ण विश्वास रहता है नहीं। नहीं। जो भी कोई कुछ बात होती है परमात्मा के याद के अंदर रह करके उस बात को बोलता हूँ तो परमात्मा मेरी बात को समर्थन देते हुए मेरे को कहीं भी भेजने का जाने का होता है उनके सारे से परमात्मा के सारे से भगवान के सारे से मैं कहीं भी आता जाता हूं मेरे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है और जितना हो सकता है जितना हो सकता मैं सामाजिक सेवाएं भी खूब करता हूं अभी भी करता हूं अभी मैंने वहां पर एक प्रदेश अग्रवाल वश्य विकास परिषद का गठन कर रखा है और मैं बाण में से वहाँ पर जो अभी प्रजेंट में मैं जयपुर रह रहा हूँ डहर बालाजी में तो बाण में से मैं वहाँ का अग्रवाल समाज का वो था अध्यक्ष था तीन बार पीरियड में मैं अध्यक्षता की और अभी भी मेरी उनमें सामाजिक में और धार्मिक में धार्मिकता के अंदर जितनी जिससे सेवा हो सकती है मेरे से पहले तो उसमें प्राथमिकता है उसके बाद में सामाजिक है उसके बाद के अंदर फिर मेरा घर का पर पारिवारिक जो भी काम होता है उसके बाद में मैं करता रहता हूँ देखता रहता हूँ ऐसे में मेरी जीवनचर्या सुबह चार बजे उठना है परमात्मा की याद में रहना है हुँ, हुँ. एक घंटा उसके बाद के अंदर फिर अपना दैनिक कार्य जो होता है ना कर, करके हुँ. फिर मैं अपनी परमात्मा की सेवा में लग जाता हूं आठ साढ़े साढ़े आठ नौ बजे तक है उसके बाद में फिर सेवा का कोई काम होता है हुँ. वो कर लेता हूं ऐसे मेरी शाम को वही रूटीन रहे खाने पीने की कोई कहीं इच्छा नहीं रहती जाता हूँ सभी को <laughs> सभी के जगह जाना होता है तोड़ सभी जगह निभाना पड़ता है शादी विवाह में भी जाता हूँ लेकिन वहाँ खाना नहीं खाता हूँ अपना सेहत का ख्याल रखते हैं अपने सेहत का पूरा उसके ऊपर रखता हूँ <laughs> उसके अंदर कोई कहीं जैसे सीढ़ियाँ भी है मैं धीरे धीरे स्वर्ण में सीढ़ियाँ भी थोड़ी बहुत तो चढ़ जाता हूँ <laughs> क्या ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन माउंट आबू का जो मेरा रहता है यहाँ तो परमात्मा में ऐसा है रहता है कि चलो वहाँ जा के सब भाइयों से मिलने का है और है <laughs> क्या वहाँ दो चार रोज रुक करके क्या अपनी जितने हो सके वो परमात्मा की ध्यान में रहना है आ, क्या आ, उनका चिंतन करना है जैसे अपना आगे का भविष्य है, है वो उज्जवल हो आगे जाकर के हमको परमात्मा के पास में उनका मिलन मिले तो हम जाकर के वहाँ अच्छे हमारा आगे का हमारा उज्जवल भविष्य उज्जवल बन सके उसी में मैं लगा रहता हूँ <laughs> अभी घर में भी वहाँ जयपुर में भी एक एक सौ एक शिव का एक मंदिर भी बनाया है और शिव का वो भी स्थान भी बनाया, बनाया। है हाँ। उसके अंदर चलो सुबह डेली क्लास भी होती है और भाई बहन भी आते हैं और वो वो काम भी मेरी जुम्मे है मैं भी उसमें देखता हूँ एक बहन जी है वो बहन जी सप्ताह में एक रोज आती है अनामिका बहन है वो तो सप्ताह में एक रोज आती है उनका क्लास चलता है उनका क्लास चलता है वहाँ पर और भी भाई बहनों को जो होता है सेवा में मतलब ज्यादा ये रहता है कि सबका भला हो क्या यही भावना रहती है सब सुखी हो सब खुशी रहे शुभ भावना शुभकामना सब सबके प्रति रहे तो यही है क्यों कि मनुष्य जीवन जो मिला है यह अमूल्य जीवन है यह कभी बार बार नहीं मिलता है इसी जीवन में आदमी रह करके अपना भविष्य बना सकता है और इसको बिगाड़ भी सकता है इसलिए मेरा तो यह रहता है कि अपने को भगवान ने खुश होकर के मनुष्य जीवन दिया है अमूल्य जीवन है क्या तो इसके अंदर अपने को अच्छे से अच्छे कार्य करेंगे अच्छे से अच्छे व्यवहार रहेंगे अच्छे से अच्छा सब कुछ संदेश देंगे सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखेंगे तो हम निरोग भी रहेंगे निरोग भी रहेंगे स्वस्थ रह सकते हैं ये मेरी दिनचर्या रहती है बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपके भावों को सुनकर इस तरह से आप जो है अपना समय बिताते हैं पूरा दिन आप अटेंशन देते हैं खान पान पे आप पूरी तरह से जो है ज़्यादा अटेंशन देते हैं जिसकी वजह से आप अपने सेहत को मैंटेन कर पाते हैं दवाइयाँ भी बहुत कम आपकी चल रही हैं और इस समय में भी अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है तो योगा वगैरह आप करते हैं सामाजिक सेवा में बिज़ी रहते हैं इसलिए मन से आप तंदुरुस्त हैं इसलिए सारी ही जो बीमारियाँ हैं या तकलीफ है वो आपको कम हो रही है तो आशा करताओं हमारे श्रोताओं को भी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमें जो है एक तो मेडिटेशन ध्यान वगैरह करना है और साथ में अच्छे काम करते जाना है सामाजिक सेवा में जुड़े रहते हैं और अपना खाने का अगर हम लोग ध्यान रखते हैं क्योंकि सेहत पूरा जो है हमारा खाने पे डिपेंड होता है और कहीं भी कुछ भी खा लेंगे तो दिक्कतें बढ़ेगी इसीलिए हमें जो है अपना घर में बनाया हुआ सात्विक अन्न और नियमित जो है जितना कम खाएंगे उतना अच्छा रहता है तो एज के हिसाब से जितना आपका डाइजेशन का कैपेसिटी है उस अनुसार आप खाना खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य जो है जिस तरह से प्रभु दयाल जी का स्वस्थ है वैसे आप स्वस्थ पाएँगे तो आई आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत भाव उन्होंने बीच में व्यक्त किया अपने शब्दों में सबका बला हो सब सुखी हो तो आई ऐसा ही एक बहुत ही बाहुभरा गीत आपको सुनाते हैं उसके बाद फिर प्रभु दयाल जी से बातें करेंगे आप हैं सुनते रहो सुनाया है कि ये है कला करते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 the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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम के हमारे आज के ख़ास मेहमान प्रभु दयाल जी हैं जिनसे बात कर रहे हैं 80 प्लस हैं ऐसे उम्र होने के बावजूद भी अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं खाना खाने का जो है उनका विडियो एक बना हुआ है उस अनुसार ही वो खाते हैं बाहर नहीं खाते हैं सभी के साथ जुड़ जाते हैं सभी समाज सेवाएँ भी करते हैं प्रभु दयाल जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अपने जीवन काल में जैसे कि काफ़ी अलग अलग जगह पे आपके घूमना हुआ बचपन में या आप कैलकाटा चले गए हैं जयपुर से तो आपका भारत देश में कहाँ कहाँ भ्रमण करना हुआ और कौन सी जगह आपको बहुत अच्छी लगी उसके बारे में बताइए आपकी भ्रमण यात्रा सुनाइए जाने के लिए तो मैं तो सामाजिक स्तर से हम लोगों की जैसे ऑल इंडिया की हमारी मीटिंगे होती है मैं सामाजिक दृष्टि से सामाजिक से जुड़ा हुआ हूँ तो जैसे रांची वगैरह सभी जगह में मतलब मैं ब्राह्मण हमारा कलकत्ता भी गया हूँ रांची में भी गया हूँ गुजरात में भी मेरा जाना हुआ है पंजाब में भी जाना हुआ है दिल्ली में भी जाना होता है दिल्ली भी हमारा वो वहाँ भी मेरा जाना हुआ वैसे करीब करीब सभी जगह में गया हुआ हूँ सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छा जो लगता है राजस्थान में भी पूरा घुमा हुआ हूँ ऐसी बात नहीं है समाज का हमारा जहाँ भी कार्यक्रम होता है वहाँ पर मुझे जाना ही पड़ता है क्योंकि तो, मैं ऑल इंडिया से उसमें कार्यकारिणी में के अंदर मेंबर भी हूँ प्रदेश अग्रवाल समाज का मैं अध्यक्ष भी हूँ उसके नाते मेरे को सब जगह सभी छोटे गाँवों में भी जाना होता है तो बड़े शहरों में भी जाना होता है वहाँ जा के मीटिंग वगैरह समाज की लेनी पड़ती है तो जाना होता रहता है लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा जो मेरे को लगा वो ये तो खैर स्थान है ही है ये तो अच्छा है उसके अलावा भी जैसे गुजरात भी मैं गया वहाँ पर मेरे बहनों जी भी रहते हैं वहाँ भी गया ये तो गुजरात का भी जो माहौल है जो स्नेह प्यार है ना वही गुजरात का बहुत अच्छा है मतलब। और जगह से अच्छा है मतलब गुजरात के जो भाई बहन है ना वहाँ सेंटर वहाँ सेंटर पर मैं गया हूँ जाते हैं तो वहाँ पर हमारा रहता ना ज़्यादातर हम सेंटरों पर रुकते हैं कार्यक्रम होता है तो वहाँ चले जाते हैं लेकिन लेकिन जहाँ गुजरात के अंदर जितना जो माहौल स्ने का प्यार का मिलता है खान पान का वो और कहीं पर उतना नहीं नहीं मिलता है।, है जी जी लेकिन घूमने के हिसाब से जो टूरिज्म के हिसाब से जो जो जगहें हैं जैसे कि मंदिर है मस्जिद है या फिर हॉल है जो भी परिसर आपने देखा है गुफाएं देखी हैं पहाड़ी देखा है तो उसमें से कौन सा एक रम्य जो जो जगह है वो आपको बहुत अच्छा लगता है वो घूमने के अंदर तो मैं गया गुफा नहीं जैसे कलकत्ते के अंदर वो है काली माता जी का काली देवी का स्थान है वो भी बहुत अच्छा स्थान है वहां पर इधर में अम्बा जी के भी हम गए हैं अम्बा जी के भी गए वहां भी बहुत अच्छा स्थान है।, है वहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं है? वही तरह से अलग हटके ही होती है मतलब वहाँ पर व्यवस्था होती जो दिल्ली के अंदर जैसे बिरडा मंदिर वगैरह है वहाँ भी हम गए हैं मैं गया हूँ तो वहाँ भी जो बिरडा जी जो स्थान बना हुआ है बिल्डा मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का जो बना हुआ है वो भी एक बहुत सुंदर और वहाँ भी जो व्यवस्था है वो भी है इसमें राजस्थान के अंदर हम यहाँ जा जाते हैं सा, सालासर बाला हाँ, हाँ, है बालाजी हैं वहाँ भी बहुत बड़ा स्थान है वो भी भक्ति भक्ति वालों के लिए वहाँ भी बड़ी व्यवस्थाएँ बहुत है रानी सती जगह झुंझुनू में के अंदर रानी सती जी का मंदिर है दादी रानी सती जी हैं वहाँ का भी जो व्यवस्था है वो भी बहुत ही सराहनीय है उसके बाद में मैं हरियाणा में गया हूँ वहाँ पर अग्रवाल समाज का ही बड़ा वो है अग्रवा धाम है अग्रवा धाम के अंदर भी बहुत रहने की और की वहाँ की व्यवस्था जो है, है वो भी एक बहुत बड़ी सराहनीय वहाँ भी कम से कम हजारों आदमी भाई बहन आते हैं वहाँ का जो अग्रसेन जी का मंदिर है महालक्ष्मी जी का मंदिर है ए अच्छा, और एक हनुमान जी का एक सौ पच्चीस फिट का ऊँचाई का जो हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है मूर्ति बनी हुई है वो भी देखने लायक है वहाँ का जो चलचित्र है है वहाँ पर ये झांकियाँ वगैरह है चैतन्य झाँकियाँ वहाँ पे, वो भी बड़ी सराहनीय है वहाँ पर हम्म, वहाँ का जो भी वहाँ का अग्रवाल का भी जो वातावरण वो है वो बहुत ही एक अच्छा लगता है मेरे। हम्म हम्म हम्म चलिए अच्छा समाज अग्रवाल समाज से आप जुड़े हुए हैं अध्यक्ष भी रहे हैं तो अग्रवाल समाज के माध्यम से जो सेवाएँ हैं जो जैसे कि मेडिकल सेवाएँ हैं या सामाजिक सेवाएँ वो कौन कौन सी आपने आपके सानिध्य में हुआ है उसके बारे में बताई अग्रवाल समाज के अंदर हमें एक तो दूसरे में आपस में एक तो जोड़ना ज़्यादा सिखाते हैं दूसरे परिवार वालों के साथ में किस प्रकार से रहना चाहिए उनका स्नेह मिलना चाहिए उनसे आपस में प्रेम से रहेंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा एक दूसरा को सहयोग करते हैं कोई भाई भी अगर बाहर है एंदर किसी प्रकार की परिस्थितियाँ रहती है ए तो उसको हमें वहाँ हम लोग जा कर के और उनको आपस में जोड़ते हैं उनकी कोई दिक्कत होती है उसको हम समाज के स्तर से उनको हम दूर करते हैं और उनको आश्वस्त करते हैं कि हम आपके पीछे हम सब समाज पूरा समाज जुड़ा हुआ है तो वो भाई के अंदर उत्साह उमंग होता है और वो अपनी जितने जो कमजोरियां हैं है, उनको वो भूल करके क्योंकि गांव में भी बहुत से अग्रवाल समाज के बंधु बहुत हैं हैं वहाँ पर बड़ी प्रकार की अनेक प्रकार की परेशानियां रहती हैं अदर कास्ट वाले हैं वो उनको परेशान करते हैं जहाँ बाहुल्य होता है जहाँ अग्रवाल समाज के कम मेंबर हैं कम परिवार है तो उनको परेशान करते हैं तो उनके साथ में हम जाकर खड़े होते हैं जाते हैं तो उनको ये हिम्मत होती है कि हमारे साथ हमारा समाज जुड़ा हुआ है तो दूसरे अदर कास्ट वाले हैं वो भी उनका फिर उनको परेशानी नहीं करते वो कहते हैं इनके पीछे तो समाज जुड़ा हुआ है नु? उनके फिर कोई शादी विवाह के अंदर कोई प्रकार की अगर कमी रहती है बच्चे का साथ पढ़ाने के अंदर कोई कमी रहती है तो हम समाज के स्तर से उनको पढ़ाई के अंदर सहयोग करते हैं कोई कन्या है उसका साध्य नहीं कर सकता है तो उस कन्या के साध्य में भी हम सब मिलकर के हमारा फंड बना हुआ रहता है उसके अंदर हम उनको सहयोग करते रहते हैं विधवाएँ हो जाती है विधवाओं का भी हम अपने तरफ से जितना हो सकता है हम उनको सहयोग करते रहते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और मैं एक और बात में पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे जीवन में कई परिस्थितियाँ आती हैं मुश्किलें आती हैं तो आपके जीवन में जो मुश्किल का दौर था वो कब था और किस लिए था हमारे जी, मेरे जीवन के अंदर वैसे तो हम गरीब परिवार से थे हैं चार भाई थे चार बहने थी और भी चाचा वगैरह था तो हमारा कौन में पुलिस थे ऐसी किसी की मिसेज खत्म हो गई थी किसी वो चाचा ख़त्म हो गया था वैसे मिलकर के हमारा फिर पचास आदमियों का जो परिवार था हैं कमाने वाले हमारे खाली एक पिताजी थे उससे छोटे और थे भाई थे वो कमाते नहीं थे बाहर में थे लेकिन बड़ा परिवार होने की वजह से क्या आमदनी कम होने की वजह से हम लोग मतलब अपनी परिस्थितियों से अनेक प्रकार से अनेक परिस्थितियों से हम गुजरे हैं लेकिन हमने उस परिस्थितियों के अंदर हिम्मत नहीं हारी मेरे पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी हैं वो भी भगवान शिव के वो भगवान शिव के बड़े भक्त थे हाँ। हैं उनको कोई भी होता कुछ भी वो कहते कोई बात नहीं जो कुछ होता है सब बैठा है हैं तो हमको कोई भी इसलिए हम उस परिस्थिति में हम पढ़ नहीं पाए हमारा छोटा भाई था एक उसको तो हमने फिर हमको कुछ कमाने लगे तो हमारा छोटा भाई था डॉक्टर बी.एल. गुप्ता उसको तो हमने पढ़ाया उसको डॉक्टरी करवाई उसके बाद में तो हमारी परिस्थितियां जो है वो तो जो क्यों एक समय रहता है हैं रात होती है तो दिन जरूर होता है, है हमको विश्वास है तो दिन आया उगने आने वाला हुआ धीरे धीरे परमात्मा ने हम क्या आगे बढ़ाया उसके बाद में परिस्थितियाँ सब ठीक होती चलेगी आज जो है हम सर्व स, हम संपन्न हैं है? सब मेरे चार तीन बच्चे हैं एक बच्ची है सब संपन्न है पोते पोतियाँ भी हैं सबको पढ़ा लिखा करके सब अपना बिजनेस करते हैं और मैंने तो ऐसा रहा ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर कि मैं तो बचपन से कुछ किया ही नहीं पहले तो माता पिता का मेरे ऊपर सान्निध्य रहा मेरे भाई थे वो सब कोई जयपुर रहते थे कोई कलकत्ता रहते थे हैं घर में वहाँ गाँव जालसो के अंदर मैं अलाई मैं ही रहता था तो उनका सान्निध्य तो मैं तो ये घूमने फिरने का सामाजिक सेवा का मेरे शुरू से मतलब हो रहा और उसके बाद में भी जयपुर आया जयपुर आने के बाद में मैंने कुछ नहीं किया कुछ का मतलब है? वैसे अपना सामाजिक काम कर लें लेकिन ये नहीं कि मैंने कहीं पर पाबंद होकर के मैंने एक जगह बैठ गया उन्होंने वो नहीं किया मैं तो आप आगे भी आकर के सामाजिक सेवा है किसी के दुख दर्द के अंदर जाना है आना है परिवार में आना जाना है संबंधियों में आना जाना वो मेरा ही बना मैं ही जाता आता था वो और भाई थे वो नहीं जाते थे इसलिए मेरा तो घूमने फिरने का ही शुरू से ऐसा की कृपा कि मैं अपने जीवन को घूमने फिरने सबका समाज सेवा में सबका सुख दुख बाँटने में मेरा जीवन व्यतीत हुआ और अभी भी जो शेष जीवन मैं भी अब यही चाहता हूँ कि मेरा जितना जो भी शेष जीवन बिका वैसे तो इच्छा तो यही है कि मैं नई राजधानी की स्थापना जो हो रही है उसके अंदर अपना इन्वॉल्व होकर के जो विलास की वजह से अभी सुन रहे जो प्रकृति का जितना प्रकोप रहा उसको आंखों से देखूँ और फिर मैं शिव परमात्मा के साथ में उनके साथ में ऐसी मेरी इच्छा है ए और वो संभव है कि जिस परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ जो मेरे को आवास होते हैं हाँ। उससे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैं जो सौ साल की एज है उसको मैं पूर्ण जरूर करूँगा क्या बात, बात है क्या बात है चलिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है सौ साल तक आप जीने की तमन्ना रखते हैं और हमारी शुभकामनाएं है कि आप सौ साल तक ऐसे ही जिए खुशी के साथ जिए आनंदित होकर जिए और एनर्जी के साथ जिए ऐसी शुभकामना करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बहुत ही खूबसूरत भजन आपको सुनाते हैं आप सुन रहे हैं रेडी मोट वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कर मुकुट सजे मुक पे उजाला, मुक पे उजाला, हाथ धनुष गले के स्वामी अनजान हम ये अंतरयामी शीष झुकाओ राम गुण गाओ बोलो जय विष्णु के अवतारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी लक्ष्मण एक तरफ सीता में जगत के पालन हारी राम जी की लिख ली सवारी राम जी की लीला है नर हिन हारी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है प्रभु दयाल जी हमारे साथ है सलामी ज़िंदगी के आज के हमारे ख़ास मेहमान 80 प्लस में भी अपनी आवाज़ के माध्यम से आपको जो है एक अनोखी एक अलग अनुभूति करा रहे हैं अपनी आवाज़ के माध्यम से हेल्दी वेल्दी है तो आई आप बात करते हैं जैसे कि हमारे जीवन में जो मुश्किलें आती हैं वो कुछ पल के लिए आती हैं और जब हम लोग उस परमात्मा को याद करते हैं तो अपने आप ही वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और जितना हम लोग ऊपर वाले पे भरोसा रख के अपने जीवन को चलाते हैं उतनी ही हमारे जीवन में जो है खुशियाँ ज़्यादा आती है ऊपर वाले पर जब तक हम लोग विश्वास नहीं करते हैं तो मुश्किलें बढ़ती जाती हैं इसलिए कुछ भी होता है तो वो हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए आती परिस्थितियां हमें जो है सिखाने के लिए आती हैं कोई भी मुश्किल घड़ी में हमें डगमगाना नहीं है अपने कदम आगे बढ़ाना है तो प्रभु दयाल जी भी ईश्वर पर अपना पूरा निश्चय करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास भी है कि परमात्मा ही मेरे साथ रहते हुए बहुत सारे कार्य कर रहे हैं तो ये एक अच्छा विश्वास है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं तो चलिए बहुत ही सुंदर जो रहस्य है आपको पता चल रहा है प्रभु दयाल के माध्यम से और मैं चाहूँगा कि हमारे रेडियो मधुबन सुनने वाले काफ़ी राजस्थान जयपुर गुजरात यहाँ के लोग हैं और पूरी दुनिया में आपको सुना जा रहा है तो मैं चाहूँगा कि जो प्रेरणा मिलती है हमें अच्छा काम करने के लिए वो प्रेरणा आपको कैसे मिलती है कैसे आप जैसे कि सामाजिक सेवा में भी सभी लोगों का सहयोग लेना पड़ता होगा अग्रवाल समाज के आप अध्यक्ष रहे हैं तो एक संस्थान को जैसे समाज है उसको कैसे हम लोग रन करते हैं कैसे आप करते हैं काम उसमें जहाँ अग्रवाल समाज के जहाँ बंधु रहते हैं हम्म हम्म आजकल नई नई कॉलोनियाँ बहुत बन गई बन गई है, बन गई है।, बन गई है। तो वहाँ जहाँ अग्रवाल बंधु आते हैं हुँ, हैं हुँ, उनका हम पहले फार्म वार्म भरवा करके कहाँ के हैं जैसे उनका प्रॉपर भी यहाँ तो वैसे तो रहने वाले सब जयपुर हो लेकिन जैसे मैं प्रॉपर जाल चुका हूँ और जयपुर रहते हुए मेरे को 40-50 साल हो गए हैं तो हम उसका पुराना भी उसका रिकॉर्ड रखते हैं कहाँ उनके शादी कब हुई थी कब कैसा था तो उनका एक फॉरम भरवाते हैं फॉर्म भरवा करके फिर उसके अंदर हम अपने आपस में जोड़ते हैं फिर सामाजिक कार्यक्रम करते हैं खाने पीने का ऐसा प्रोग्राम करते हैं कोई भी नवर्स होता है क्या वैसे तो उनको जोड़ते हैं उनको जोड़ के खाने पीने से वापस में एक स्नेह से प्यार से मिलते हैं हुँ, हुँ, हैं दूसरे के दुख सुख के अंदर भागीदार बनते हैं कब बनते हैं जब हम उनसे जान पहचान हो जाते हैं उनको हम एक साथ जोड़ के चलते हैं, हुँ, हैं? हुँ, हुँ. और, और भी फिर कोई भी गरीबी है और कोई किसी प्रकार के उसका हम पैसे इकट्ठे करके और फिर कोई भी परिस्थितियाँ कितनी उनमें कोई भी भाई में आती है परेशानी तो उसको अपने अकाउंट से उनको हम कुछ सहयोग करते हैं भले वो बाद में वापसी रिफंड कर देता है लेकिन पहले तो हम उसको अपने हिसाब से ही, ही निशुल्क, निःशुल्क बेगैर ब्याज के हम उसको पैसे दे करके उनकी एक बार उनको अपने सामान पैरों पे खड़ा कर करते पैरों पे, पे जैसे हमारे अग्रसेन जी का ये कहावत थी कि वो समाजवादी थे हुँ? वो एक रुपया और यही कीट का हम जोड़ करके एक रुपया से वो व्यापार करवाते थे, थे एक एक इंच सब भाइयों से लेकर उसका मकान बनाते थे उसको इक्वल बना देते अपने सामान से तो उससे वो जुड़ता तो उसको उसका जीवन सफल होता था और एक समाज संगठित तो होकर के और आगे हम आगे बढ़ते थे नहीं, नहीं, नहीं। ऐसे हम समाज के सेवा करते रहते हैं और फिर उसी उन पैसों से हम फिर कोई भवन वगैरह बना देते हैं, हैं? अग्रवाल समाज का भवन धर्मशाला बना दी जहाँ जो भी कमियाँ होती है और अनेक मनुष्यों के लिए भी जो कमियाँ होती है प्याऊ वग़ैरह है हुँ? वो भी हम बना, ब, बनाते हैं उसे समाज के नाम से समाज से के पैसों से तो उनकी वो सुविधाओं के लिए धार्मिक काम भी हम उसमें जोड़ करके उसको मान करके हम चलते रहते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप सामाजिक कार्य को करते हैं और किस तरह से आप रिकॉर्ड रख के उन लोगों को हेल्प करते हैं जिनकी ज़रूरत होती है और फिर जब वो खड़े हो जाते हैं तो अपने आप ही समाज से जुड़े रहते हैं और समाज की सेवा भी वो आगे करते रहते हैं तो एक चैन की तरह है और एक दूसरे को सहयोग देके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जो एक बहुत ही अच्छी बात लग रही यहाँ पर प्रभुदयाल जी बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर और जाते जाते एक हमारे सभी सुनने वालों को एक मैसेज के तौर पर एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे मैं तो आप सभी बंदुओं से यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर के ऊपर आप जितना विश्वास रख करके अपने जीवन को जिएंगे क्या उतनी आपको सफलता मिलेगी और आप परेशानियों से दूर रहेंगे क्योंकि मनुष्य के अंदर परेशानियां ये तो एक रूल बना हुआ है सिस्टम बना हुआ है प्रकृति का नियम है हैं वो तो आएगा उसको कोई रोक नहीं सकता परिस्थिति दुख सुख है वो एक जोड़ा है वो आएगा दुःख है तो सुख भी आएगा रात है तो दिन होगा दिन है तो रात अवश्य होगी तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मैं तो सभी सुनने वाले सभी भाइयों से ये कहूँगा कि आप परम पिता परमात्मा से आप उनको याद रखिए उनके ऊपर भरोसा रखिए वो कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहता है जैसे माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहते हम परम पिता परमात्मा शिव की संतान है वो पिता है हमारा तो हम अपने वो बच्चों का कभी भी अहित नहीं कर सकता नहीं। खाली यही है कि उसके ऊपर हमको अपना विश्वास रखना पड़ेगा उनके मतानुसार उनके कहने के अनुसार हमको थोड़ा चलना ही पड़ेगा अगर हम उसके श्रीमत के ऊपर हम चलेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं होंगे और हम हमेशा हमको सफलता प्राप्त होती रहेगी इन्हीं शुभकामना शुभभावनाओं के साथ माँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु दयाल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने संदेश में बताया है कि परमात्मा के ऊपर भरोसा रखना है भगवान पे भरोसा रखना है और उसके बताए हुए मार्ग पर चलना है यानी सच्य की राय पे चलना है सत्य बोलना है तो कभी कभी हमें लगता है कि आज के इस कलयुग दुनिया में हम सत्य पर कैसे चल सकते हैं सारी दुनिया झूठ है लेकिन ऐसा नहीं है आप सच की राह पे आप चलते हैं तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलता है इसलिए ज़रूरी है कि आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे इसलिए अच्छे मार्ग पे चले अच्छी बातों का अनुकरण करें और अच्छे लोगों के संगत में रहकर उस परमात्मा की याद में अपना जीवन बिताएं ऐसी शुभकामना बहुत ही अच्छा मैसेज जो है प्रभु दयाल जी ने दिया तो प्रभु दयाल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सलामी ज़िंदगी इस एपिसोड में जुड़ने के लिए चलिए साथियों आज के इस विशेष सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले संडे इसी तरह एक और नए शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कुराते रहो वाले क्या ओ भोले वाले तो कबर क्या ओ भोले बोले वाले। एक बार दे जीना भरेगा सौ बार देखो फिर जी करेगा व्यापुल बड़े से सब नर नारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला हन हर हरी बनवास पाया माता पिता का वचन निभाया धोखे से हरली रावण ने सीता रावण को मारा लंका को जीता रावण को, मारा लंका को जीता। कब कब ये पाए कब कब ये राम जी की निकली सवारी की लीला है, राम जी की निकली राम जी की है एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत पे पालन हारी राम जी की